श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद सत्तासी तीन अगस्त अट्ठारह सौ कोई कोई यहाँ आता है देखता हूँ वह किसी भक्त के साथ नाव पर चढ़कर आता है परंतु ईश्वर की बातें उसे नहीं सुहाती वह सदा अपने मित्रों को कोचता रहता है कि कब उठे जब उसका मित्र किसी तरह न उठा तब उसने कहा अच्छा तो तुम यहाँ बैठो मैं तब तक चल नाव पर बैठता हूँ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 बड़ी गंभीर है आपकी अवस्था समझना बड़ा कठिन है श्री राम शाह से। हाँ जैसे पक्की फर्श लोग ऊपर तो देखते हैं परंतु भीतर क्या है यह नहीं जानते चांदनी वाले घाट में बलराम आदि कुछ भक्त कलकत्ता जाने के लिए नाव पर चल रहे हैं दिन का तीसरा पहर है चार बजे होंगे गंगा में भाटा है उस पर दक्षिण वाली हवा बह रही है